दैनंदिन जीवन में योग सत्यमय हो जाये श्री रामकृष्ण का आचरण इसके विपरीत था उन्होंने कभी स्वयं को समाज की मान्यताओं के अनुरूप सजाने संवारने का प्रयास नहीं किया एक बार वे महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर से मिलने गए मुलाकात के बाद महर्षि ने श्री रामकृष्ण को ब्रह्म समाज की प्रार्थना सभा में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया श्री रामकृष्ण ने कहा कि वे प्रार्थना सभा में जाने को तैयार हैं लेकिन बाबू नहीं बन सकेंगे भाव अथवा समाधि की अवस्था में उसका बाज बोध लुप्त हो जाता है तथा कभी कभी तो उनका वस्त्र ही शरीर से खिसक कर गिर जाता है ऐसे में लोग उन्हें अभद्र समझ सकते हैं तथा समाज की मर्यादा भंग हो सकती है पहले तो महर्षि ने श्री रामकृष्ण की इस आपत्ति को ग्राही किया लेकिन बाद में कहला भेजा कि श्री कृष्ण का ब्राह्मण समाज की सभा में न आना ही उचित है जैसा कि ऊपर कहा गया है सत्य के साधक की अधिक महत्वपूर्ण समस्या स्वयं के आदर्शों और वासनाओं के बीच अंतरद्वंद्व की है इस संबंध में भी श्री कृष्ण की सत्यनिष्ठा बाह्य व्यवहार और मानसिक स्थिति के बीच पूर्ण ऐक्य उल्लेखनीय है श्री रामकृष्ण अखंड ब्रह्मचारी थे लेकिन उन्होंने पूर्ण काम जय किया है या नहीं यह जानने के लिए उन्होंने अपनी धर्म पत्नी माँ शारदा को अपने पास नौ माह तक रखा था एक रात्रि को जब मां शारदा उनके पास सो रही थी तब श्री रामकृष्ण ने अपने मन को संबोधित करते हुए कहा रे मन इसी का नाम नारी शरीर है जो संसार के सभी लोगों के लिए अत्यंत वांछनीय प्रिय एवं भोग्य है मुझे यह धर्म से प्राप्त है अगर तू चाहता है तो इसका भोग कर लेकिन इसके भोग से तू भगवान से विमुख हो जाएगा लेकिन मन में एक बात और बाहर दूसरी बात ऐसा मत कर स्वयं के मन को इस तरह संबोधित करने के बाद उन्होंने जो ही मां शारदा की देह को स्पर्श करने के लिए हाथ बढ़ाया त्यों ही उनका मन गहरी समाधि में लील हो गया। इस दृष्टांत में में महत्वपूर्ण बात है का अपने मन मन को संबोधित करके उसे आचरण आचरण के लिए प्रेरित करना, जिससे और मन की वासना में कोई अंतर ना हो। अंतर के इस विस्तारित विश्लेषण का उद्देश्य सत्य साधना के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष मानसिक सत्य या मन मुख्य करना की भूमिका तैयार करना है जब तक हमारा अंतर और बाहर मन और मुख कथनी और करनी चिंतन और व्यवहार एक नहीं हो जाता तब तक हम सत्यनिष्ठ नहीं कहला सकते चिंतन और व्यवहार के द्वंद्व को दूर करने के लिए पाश्चात्य मनुष्यों एवं भारतीय आचार्यों ने नाना उपाय बताए हैं पाश्चात्य मनोविज्ञान की एक शाखा जिसे बिहेवियस्ट स्कूल कहा जाता है व्यवहार को महत्व देती है इस पद्धति से अपने मन को व्यवहार के अनुरूप बनाने का निर्देश दिया जाता है प्रसिद्ध पाश्चात्य मनोविज्ञान फ्रायड वासनाओं को प्रशमित करने के बदले उन्हें खुली छूट देने के पक्ष में है भोगिक्षा एवं वासनाएँ स्वाभाविक रूप से सभी में विद्यमान रहती है हमारा आचरण यदि हमारे मन में स्वाभाविक रूप से वर्तमान वासनाओं के अनुरूप से है तो हम अंतर्द्वंद्व एवं कुंठाओं के शिकार नहीं होंगे उन्हें बुरा समझना कुंठाओं को जन्म देता है एक अन्य पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक पद्धति में मन में उठ रहे अंतरद्वंद्व विचारों आदि के निष्पक्ष साक्षी बनने का अभ्यास कराया जाता है जिससे हम द्वंद्वों से ऊपर उपजा हैं। भारतीय पद्धति इन सभी से भिन्न है इसके अनुसार मन को व्यावहारिक सत्य अथवा वासनाओं अर्थात मानसिक सत्य के अनुरूप रंगने के बदले धीरे धीरे पारमार्थिक सत्य के अनुरूप रंगना पड़ता है सभी प्रकार के काल्पनिक अलीक चिंतन पर आधारित साहित्य के पठन अथवा अध्ययन का त्याग इसका प्रथम सोपान है इस तरह के काल्पनिक दिवा के बदले लौकिक सत्य का चिंतन श्रेष्ठतर है लेकिन धीरे धीरे इसे भी त्याग कर सत्य के साधक को सदा सर्वदा केवल पारमार्थिक सत्य के चिंतन में लगे रहना चाहिए जिससे वह अपने मन को पूरी तरह से उससे रंग सके मानसिक सत्य साधना का एक युक्तिसंगत उपाय पातंजल योग सूत्र में वर्णित है यम नियमादि के पालन के विरोधी विचार जब मन में उठे तो उन्हें दूर करने के लिए प्रतिपक्ष भावना करें वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम हिंसा असत्य चोरी परिग्रह तथा अब्रह्मचर्य वितर्क बाधाएँ हैं इनकी वृत्तियाँ या विचार अहिंसादि के साधक के मन में उठकर इसकी साधना में विघ्न उपस्थित करती है इन्हें दूर करने के लिए प्रतिपक्ष भावना अर्थात हिंसादि के दुष्परिणामों का चिंतन करना चाहिए असत्य बोलने से व्यक्ति के मन में भय का संचार होता है एक असत्य को छिपाने के लिए दूसरा असत्य बोलना पड़ता है असत्य के प्रकट होने पर व्यक्ति के प्रति विश्वास नष्ट हो जाता है तथा मित्रता की क्षति एवं शत्रुता की वृद्धि होती है इसी तरह के चिंतन द्वारा सत्य के प्रति आस्था दिन होती है तथा मन और मुख एक होता है इसके साथ ही साथ भीष्म हरिश्चंद्र राम युधिष्ठिर आदि महान सत्यवृति महापुरुषों के जीवन एवं चरित्र का अनुध्यान कर सत्य के प्रति अपना निष्ठा को दृढ़ करना चाहिए सत्य प्रतिष्ठा सत्य में जयते सत्य की जय होती है इस औपनिषदीय कथन की व्याख्या करते हुए श्री शंकराचार्य कहते हैं कि सत्य सत्याचरण करने वाले की जय होती है आपातता भले ही समाज में असत्यवादी तथा अधार्मियों की विजय होती दिखाई पड़े, लेकिन की ही जय होती है। इतिहास पुराण के सैकड़ों उपाख्यान सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं पातंजल योग सूत्र के अनुसार सत्य में प्रतिष्ठित होने पर वाक्य क्रियाफल के, क्रिया के आश्रयत्व गुणों से युक्त होता है सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया क्रियाफलाश्रय ऐसे सत्यनिष्ठ व्यक्ति व्यक्ति के तुम धार्मिक धार्मिक हो हो जाओ कहने से कहा जाने वाला धार्मिक हो जाता है तुम सत्य प्राप्त करो कहने पर व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त करता है सत्यप्रतिष्ठ व्यक्ति के वाक्य अमोघ हो जाते हैं यह सत्यप्रतिष्ठा जनित फल वस्तुतः प्रबल इच्छा शक्ति का द्योतक है जिस व्यक्ति ने बारह वर्ष तक मन वचन एवं शरीर से सत्य का पालन किया हो जिसके वाक्य तथा चिंतन सदा यथार्थ विषयक रहे हो, जो अपनी जीवन रक्षा के लिए भी कभी झूठ का आश्रय लेने की बात सोचता तक नहीं हो जिसमें अमोघ इच्छा शक्ति का विकास होता है उस व्यक्ति के सरल सत्य वाक्य का श्रोता के मन पर सीधा प्रभाव पड़ता है और वह उसे स्वीकार करने तथा तदनुरूप आचरण करने को बाध्य होता है यह पूछा जा सकता है कि सत्य प्रतिष्ठित व्यक्ति यदि यह कहे कि मिट्टी जल हो जाए सूर्य पश्चिम से उगने लगे तो क्या ऐसा होने लगेगा इसका उत्तर यह है कि जिस व्यक्ति ने कभी असत्य अलीक का चिंतन ही न किया हो वह कभी स्वयं को सामर्थ्य के बाहर तथा तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध बोल ही नहीं सकता ऐसा भी कभी कभी कहा जाता है कि सत्य प्रतिष्ठित व्यक्ति के मुँह से अनजाने में भी जो बात निकलती है वह सत्य हो जाती है यह कथन भी सत्य की साधना का रहस्य न समझने के कारण ही है हम पहले ही देख चुके हैं कि सत्य के साधक को प्रतिक्षण कितना सतर्क होना पड़ता है जिस व्यक्ति ने बारह वर्ष तक दिन रात अत्यंत सजग एवं प्रमाद रहित रहकर असत्य चिंतन एवं वचन का त्याग किया हो वह क्या अनजाने में भी कभी असत्य हो सकता है वस्तुतः उसके इस प्रकार के वाक्य उसकी सत्य अंतर्दृष्टि द्वारा प्राप्त भविष्य ज्ञान के बाही ही प्रकाश मात्र है वरदानों और अभिशापों को भी इसी दृष्टि से देखा जा सकता है सिद्ध महापुरुष अपनी साधना द्वारा अर्जित अंतर्दृष्टि की शक्ति से अभिशप्त या अनुकंपित व्यक्ति के पूर्व कर्मों तथा उसके अवश्यभावी परिणामों को जानकर उसी के अनुरूप वचन बोलते हैं जो कालांतर में फलीभूत होते हैं सत्य द्वारा विजय तथा आस अर्थ अर्थफलाश्रयत्व को सत्य पालन के अवांतर फलों के रूप में ग्रहण करना चाहिए क्योंकि सत्य अपने आप में ही लक्ष्य है वह साधन और साध्य दोनों ही है यही कारण है कि श्रीराम कृष्ण धर्म अधर्म पाप पुण्य कर्म अकर्म आदि सभी माज जगदम्बा को समर्पित कर सकते थे किंतु सत्य और असत्य का समर्पण नहीं कर सके थे सत्य तो समस्त सद्गुणों का आधार है